भगवत शंकरम शंकरम। कल मैं बोला था जो इसका पहला श्लोक होगा चैतन्यम सर्वभूत चैतनम सर्वगम नमः सर्वत्या के दो भाग दिखाई दे रहे हैं एक गद्यात्मक भाग है एक पद्यात्मक भाग है गद्यात्मक भाग भाग में शिष्य के प्रश्न के अनुसार समझा दिया कि आत्मा जो है चई करना स्वरूप है और वही तुम्हारा है है तुम जन्म में भूख प्यास जर, जरा कि धर्म नहीं शुभ दो एकमात्र ऐसा करके प्रतिपादन किया गो ही दुमारा समझाने के लिए क्या कर्म से मुक्ति नहीं हो सकता क्या दिखाते हैं कर्म से हम जो लोग को मुक्ति मानते हैं उनके लिए कर्म ही मुक्ति के। जो लोग ब्रह्मलोक को मुक्ति मानते हैं परंतु मुख्य वेदांत सिद्धांत के अनुसार जो है की कर्म से मुक्ति नहीं है मुक्ति तो ज्ञान से ही है और वो जो है आ, मुक्ति जो है कर्मों के माध्यम से हमारा अंतकरण शुद्ध होने के बाद अपने आप में अंतर जिज्ञासा होती है कि वास्तविक में हूं कौन अब इस जिज्ञासा को पूर्ति के लिए फिर क्या होता है कि गुरु के पास जाना तद विज्ञान तम सद गुरु में वह अभिगछित समित पानी श्रोत ब्रह्म विष्णम गुरु के पास जाना उनको कुछ ना ये हमारे मुख्य वैदांतिक सिद्धांत यही है कर्म क्यों नहीं हटा सकते क्योंकि कर्म हमेशा भेद बुद्धि को बना के रखता मैं करने वाला हूँ इस साधन से इस कर्म को करके इसका फल मेरे को प्राप्त होगा। इस कर्ता, कर्म, फल करता बुद्धि को बना के कर्म होता है निष्काम कर्म करने वाले वो यदि करते हैं कर्म को यदि करते तो बुद्धि को फल इच्छा का छोड़ कर, कर कर्म कर पाते हैं तब वो उनके अंत शुद्धि के लिए है एक ही कर्म अपे है कि शास्त्रों ने हमारे लिए जिस कर्म को विधान किया उस कर्म को करने पर उस कर्म करने पर हमारे जो है अंतकरण करण शुद्ध होता है और फिर जो है उससे हम आत्म जिज्ञासन होते हैं फिर गुरु के पास जाकर के पूछते हैं तो जैसा गुरु जी ने बोल रहे हैं इस प्रकार से इसको समझने के बाद अपना जो है तत्व तो तो साक्षात्कार होता है समझ जाते हैं एक चीज इसमें एक फंडामेंटल वो है रूल्स है कि जो कोई भी क्रिया कर्ता के अधीन होता है और ज्ञान जो है वस्तु के अधीन होता है आत्म वस्तु जैसा है तो आत्मा जैसा है वैसे ही ज्ञान होगा इसकी भिन्नता नहीं है कर, कर्म करते समय तो कर्म जो है कोई व्यक्ति करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति के ये बोलते हैं कि कारण है, अलग अलग है परंतु चाय बनाने की प्रक्रिया सामान सवय की है प्रत्येक की अलग अलग होगा काटने की प्रक्रिया अलग अलग वो तंत्र तंत्र है है है परंतु मतलब ज्ञान जो वस्तु मतलब तो जैसा इसका यहाँ तक पढ़ लिए थे दिखा रहे हैं ज्ञान के ज्ञानम ज्ञान तो के के लक्षित होगा तो के तो वस्तु और फिर जो है उसके अपने तो जब ये संक्षित अवस्था हमको दिखाई दे रहा है तो क्या होता है ब्राह्मणेशरंती मतलब इस आत्मा को जान करके मान लीजिए ये अपरोक्ष अनुभूति है तो क्या होता है उनका पुत्र चना, चना, मन से जाता है। फिर जीवन भिक्षा के ऊपर जीविका निर्भर करते हैं तो इस आत्मा को जानने के बाद पुत्र क्षण लोकेशन अपने आप मिट जाते हैं तो इसी कोई इस ने साधन कहा क्योंकि इस स्थिति को प्राप्त करना है तो इस स्थिति को प्राप्त करना साधन दर्शन में जोड़ते हैं तो वही स्थिति प्राप्त कर जाएंगे इसीलिए भगवान श्री कृष्ण में भगवान गीता के दाव शो भक्त के लक्षण हमने बताया भक्त तो मेरा प्रिय का है परंतु जो सम्मक इन साधनों को जीवन के अपसाधन के रूप में अपनाते हैं वो मेरा अति प्रिय है अतिब मैं प्रिय भक्त के लक्षण बोल करके इसी सिद्धांत के आधार पर शास्त्र ने जो कहा कि ज्ञान होने के बाद और कोई वस्तु में सत्य बुद्धि रह नहीं जाता उत्सना तो मुक्त तो हो जाना है वस्त्र संन्यास उसके लिए एक थोड़ा पुष्ट बलकार होता है मानसिक बलकार होता है परंतु मुख्य रूप से इस पूरा इस को छोड़ना यही जो है वो रूप से आ है कल हम लोग यहाँ पड़े इसलिए विरुद्ध अत कर्म न विद्या, क्योंकि एक बार ज्ञान होने पर फिर जो कर्म नहीं कर सकता क्योंकि कर्म क्यों करते हैं अज्ञान अज्ञान से वासना वासनाओं से कर्म कर्म से कर्म का जब वासना का नाश करके ज्ञान उत्पन्न हो फिर कर्म किस बात की होगी इसका मतलब ये नहीं समझना की खाना पीना सब बंद हो जाएगा जैसा है वो खाना पीना को लेकर के नहीं बोला बताया था वैदिक कर्म जिसमें अपने को की ब्राह्मणा देखे करना पड़ता है वो चीज है नाश हो जाता है इसलिए कर्म नहीं कर सकते सहज वस्मत कर्म है या मुमुक्ष न इसीलिए देखो विद्वान के लिए ये सहज है इसीलिए मुमुक्ष के लिए कर्म को त्याग कर देना चाहिए ये चना, चना के चना करके अधिकार अपने को त्याग कर ये कहा गया है देहा दे प्राणी नाम तद अभिद उत्तम ताबत कर्म विधि जब तक शरीर आदि के साथ धात्मा करके ये मैं हूँ मैं मनुष्य हूँ मैं पुरुष हूँ मैं ब्राह्मण हूं मैं गृहस्थ हूँ यह भावना लेकर किया गया है, इसलिए शास्त्र जब करोगे तब अपने अपने को ग्रहण करते हैं प्राणी नाम समस्त जीव का जो यही है इसीलिए तत् अविद उत्तम परंतु अविद्य के कारण ऐसा होता है इसलिए तावत कर्म विधेयक जब तक ऐसा अविद्या के साथ अविद्या के कारण अपने को मनुष्य पुरुष ये सब मानेंगे, तक हमारे शास्त्री कर्म की तो तो आवश्यकता नहीं है शास्त्र ने ऐसा ही कहा जब तक ये अज्ञान है तब तक जो है आत्मनिष्ठ नहीं आता है तब तक जो है कर्म के कर सकते हैं आत्मनिष्ठ आ गया विधान तो निष्ठ आ गया तब फिर शास्त्रीय कर्म की आवश्यकता नहीं आज यहाँ से शुरू हो गया से नीति अपोय आत्मा तेन तेन विद्यानिवर्तिता विद्यानिवर्तिता ने आत्मा को समझाने के लिए अविशेषिता प्रतिपादन किया जो तुम अपने ऊपर आरोप कर रखो कि मैं यही हूँ मैं ये हूँ ये मेरा बस वो सब निशे कर दो निशेद का अधिष्ठान के रूप में जो बचता है वो तुम्हारा पारमार्थिक स्वरूप है इसलिए बोलता है इति अविशेष आत्मा आत्मा, आत्मा आत्मा की विशेषता क्या है कोई भी विशेषता इसमें नहीं है यही आत्मा की विशेषता है कि किसी भी प्रकार विशेष के द्वारा इसको नहीं कहा जा सकता है मुख्य रूप से यही आत्मा की विशेषता है अविशेष में आत्मबोधार्थम अविद्या कि ये रूप शुद्ध आत्मा का बोध होता है तेन अविद्या इससे अविद्या के नाश हो जाता है तो अविद्या के नाश करने के लिए उपाय यही है क्योंकि वासना तो अहंकार के ऊपर टिका हुआ है पांच शरीर को पंच महा को हम निशिध कर देंगे ये मैं नहीं हूँ ये मैं नहीं संघात ये मैं नहीं, हूं। जल, भी ये, मैं नहीं हूं, मैं ये सब को देखने वाला हूँ तब क्या होता है कि मेरे लिए ये कर्तव्य है शास्त्र ने बोला ये करना है वो बात वो भी भावना चला जाता है मन से बस केवल मैं असंग शुद्ध व्यापक हूँ इस भाव में निर्विशेष रूप में आपने को जो भूत होता है अथवा तो जानने का प्रयास करता तो अज्ञान अपने आप ही बन तेनों अभिधता निवर्तित है उससे तो उपाय यही है कि वेदांत तो में निषेध मुख से चिंतन करना जितना हमने अपने ऊपर आरोप कर रखा ये मैं जितना हम अपने को समझ रखा जहां तक समझ जाती है वहां तक मैं नहीं समझने वाला मैं जहां तक विषय रूप में वस्तु को समझ में आता है वहां तक मैं नहीं जहां तक जो परंतु जो समझने वाला है वो मेरा पारमर्थिक सुरूप इसलिए नेति नेति अथा तो आदेशो नीति नीति वृद्धांड को अपनी शोधाइए देहाधीन अपू शरीर इंद्र मन बुद्धि को निराकरण करके ही आत्मा अवशेषित जो अधिष्ठान के रूप में समझ तो निशेद के अधिष्ठान के रूप में जो बचा रहता है वो जिसको निषेद नहीं किया जा सकता निशेद करने वाला है निशेद करने वाला अपने को निषेध नहीं कर सकता अपनी बुद्धि को अपनी कर, अपने हंकार अपने मन को उसकी क्रिया को ये मैं नहीं, मैं दिखाई दे रहा हूं मुझे ये तो दृश्य रूप है मैं तो इनको देखने वाला हूँ तो निश्चित नहीं किया जा सकता इस प्रकार से समस्त विशेष रहित जो आत्मा उसकी बोध ही का बोधार बोध के लिए निषेद करो निशेद करने से निषेद अविधता निभा इस प्रकार जी हम विचार कर पाते हैं और मन को बना के रखते हैं तो स्वरूप संबंधित अज्ञान जो है वो मिट जाती है यही अविद्या अभिन्दन नि, के यही उपाय नाश उपायश करना परंतु एक दिन में नहीं होता वो उसके लिए अनेक जन्म के पुण्य संचय होने पर तब जाके अद्वैत तो वासन उत्पन्न होता है वास्तविक भेद रहित स्थिति क्या है अनेक जन्म के पुण्य से होता है और फिर जब फिर गुरु के पास जा करके पूछना फिर गुरु कर्मकांड पहले जन्मांतर में किया हुआ है कुछ शास्त्रीय कर्म आगे तभी जा करके इस जन्म में वेदांत तो सुनने की इच्छा होती है नहीं तो वेदांत तो सुनने के लिए रुचि नहीं उत्पन्न हो रहा वेदांत तो सुनने के लिए रुचि उत्पन्न हो रहा है मतलब इस समय धीरे धीरे मन को कर्म से उठा करके भग भगवत चिंतन में भगवान मेरा स्वरूप आत्मा मेरा स्वरूप आत्मा भगवान एकमात्र संसार में सत्तवस्तु है इससे भून जो भी कोई वस्तु है वो साधन फलात्मक जो भी कोई वस्तु हम लोग देखते हैं सब नाशोबान होता है फिर आगे बोलते हैं सत्य अभिशेषे प्रत्यक आत्मनि केवल निवृत्ता स कथम भूय प्रसूएत प्रमाणत असत्यव विशेष पे बोल रहे हैं अविद्या अविद्या वो यदि एक बार विचार पूर्वक मन से निकाल जाता मतलब मैं शुद्ध व्यापक हूँ अगर ये बैठ जाता है मन में निश्चय हो जाता है जो प्रमाण से प्रमाण से प्रमाणिक वाक्यों से, से, से सुन गुरु से सुन करके यदि यह भावना एक बार मन में उदय हो जाता है क्या होता है असत्य अभी केवल जो वो असत्य जो मिथ्या होता है वो ज्ञान से मिट जाते हैं तो गुरु मुख से बात को सुनकर जैसे आत्म स्वरूप संबंधित ज्ञान होता है वो ज्ञान होने पर क्या होता है वो अज्ञान नाश होता है ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है प्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान वो अज्ञान को नाश करता है और अप्रमाणिक ज्ञान नहीं करेगा अप्रमाणिक ज्ञान को और ज्ञान को बढ़ाएगा इसलिए शास्त्र प्रमाण गुरु वाक्य से सुन करके से देखा हुआ कोई वस्तु को हम सत्य मानते हैं कोई बोलने से वो सत्य हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है इसी प्रकार के इस शास्त्र प्रमाण गुरुमुख से शास्त्र वाक्य सुन करके जो अपने अंदर जो यही मैशु चेतन असंग व्यापक मात्र इस प्रकार से जो अपने विशेष ज्ञान होता है वो दोबारा नहीं आ सकता। एक बार नाच हो जाने पर, फिर जो सकते भूल जाते हैं उस चीज को परंतु ये बताओ बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक मैं मनुष्य ये भूला की नहीं ये नहीं भूला क्योंकि अपने सर्व संबंधित जो ज्ञान होता है वो किसी इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता अपने आप के अनुभव में आता है इसलिए वो नाश नहीं होता जैसा इस इस इस प्रकार से अपने मनुष्यत्व बुद्धि का नाश होना नहीं दिखता वो ज्ञान से ही वो आत्मज्ञान से जब इन निश्चित करते करते शरीर भी निश्चित हो जाता है तब जो शास्त्र प्रमाण से जो ज्ञान उत्पन्न होगा वो ज्ञान फिर जो है इस ज्ञान को मिटा फिर दोबारा वो नाश नहीं होगा कभी भी नाश नहीं होगा क्योंकि सत्य वस्तु इसलिए वृत्त आशा कथम प्रसू तो प्रमाणत असत्यत्मा केवल जो जो जो जो केवल है वो जो है तो जो है वो सभी रहित तो प्रत्येक नहीं दिखाई पड़ता है परंतु यदि एक बार प्रमाण के द्वारा उत्पन्न हो जाता है वो फिर वो मिटती नहीं हो गया ज्ञान श्री एक बार यदि इस ज्ञान को आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो संसार के सारा अनर्थ हो जो है मिट जाता है क्योंकि आत्मस्वरूप के अज्ञान ही जो है हमारी समस्तों के कारण है।, की है और फिर दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में घुमाता रहता है इसलिए ये जो है शास्त्र अपने को जानने के लिए उपाय है कि निषेध मुख से ही जान सकते है निश्ध के अधिष्ठान के रूप में समस्त विशेष से रहित समस्त विशेष से रहित हूँ जब तक ये विशेषता की चिंता आएगा तब तक हम अभिद्या के घेरे में पड़े हुए हैं। जब तक विशेषता की चिंता तब तक अभिद्या के घेरे में और एक बार ये अगर मन में बैठ गया तो फिर जो है वो नाश नहीं होता कोई बात रहता है जब तक देख ली परिवर्तन हो रहा है मतलब अभी तक हमारा जो है उस विषय में दीर्घ निश्चय नहीं हुआ इसलिए बार बार इसी का अभ्यास करना है ये नहीं सतना निश्चय नहीं हो रहा कर्म का डू नहीं इसी का अभ्यास करना बार बार क्या है अपने स्वरूप संबंधित चिंतन के द्वारा आरोप को मिटा देना है मैं असंग हूँ मैं व्यापक हूँ मैं पूर्ण हूँ संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जहाँ पे मैं नहीं हूँ ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे मैं नहीं हूँ ऐसा कोई विषय नहीं है नहीं क्योंकि मेरे रहने के कारण है सबका अस्तित्व होता हैचित कर्ता करता धी कतम सदसमी च विज्ञाने तस्माद् तस्मा विद्या नचेत न चेत भूय प्रसूएत निका बोलते हैं कि यदि विद्या उत्पन्न होने के बाद नाश नहीं होता ठीक न चेत भूय प्रसूयते क्या बुद्धि प्रसूलते कर्ता भोक्ता इतिधि फिर भी नहीं होता है, एक मैं उसने क्या बोला था कि कर्म जो है मुक्ति के लिए हेतु होता है ज्ञान सहित कर्म मुक्ति के लिए हेतु होता है परंतु विद्या जो है किसी का सहाय के बिना ही मुक्त मुक्त करता है किसी का मदद नहीं लेता ज्ञान उत्पन्न होने पर ही मैं क्या ज्ञान उत्पन्न होगा मैं असंग शुद्ध व्यापक पात्र हूँ इस प्रकार का ज्ञान है जीवन मुक्ति स्थिति का आनंद देने वाला मैं परिचन्न मनुष्य ये सबका जब ये ज्ञान अपने अनुभव में आ गया फिर एक बार वो आने पर दोबारा भ्रांत तो ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता मरुभूमि में जहाँ पे जल की भ्रांति हो रही थी वहाँ पे निश्चय हो जाने पर यहाँ पे जो है जल नहीं आए वो बालु ऐसा चमक रहा है ज्ञान कितना भी उन्नत हो जाए ये मेरा काम में आ जाएगा ये बोध उत्पन्न होगा ही नहीं और इसको करके मैं इसको प्राप्त करूंगा ये बुद्ध भी नहीं होगा ये बुद्ध भी, हो भी मन में नहीं आएगा न न प्रसूय थे नचित कर्ता कथम चर इति इति विज्ञाने ही हमेशा रहने वाला एक असंग व्यापक तत्व तो हूँ इस प्रकार जान लेने पर नचित चेत भूय प्रसूग मतलब दोबारा ये उत्पन्न नहीं होता कि मैं करता हूँ कथम कैसे जब ये निश्चय हो जाता है तब जब उत्पन्न था तक फिर तस्मात विद्या का क्योंकि दोबारा इस प्रकार करता फोकता उत्पन्न नहीं होता इसलिए विद्या ज्ञान मुक्त करने के लिए किसी की मदद नहीं मांगता कर्म की आवश्यकता नहीं भगवान भास्कर जिस समय आए थे उस समय बौद्धवादी वेद को मानते नहीं थे और जो लोग वेद को मानते थे कर्म थे वो लोग ज्ञान को नहीं मानते थे कर्म की मुक्ति मानते थे पूछा गया तो बात का क्या काम है बस वो अर्थवाद है। अर्थवादी के लिए आया हुआ है और जदि कोई बात मानते भी थे तो उपासना के थे। सही मुक्ति, मतलब था। मुक्ति था उनका जीवन मुक्ति स्थिति की बने पा, उनके पास अधिक व्यक्ति नहीं थी जो शास्त्र में दिखाया गया है कि तत्व कोशिकता इस प्रकार स्थिति प्राप्त करना थ्रह्मी इस प्रकार को वाक्यों के लिए उपयोगी को नहीं दिखाई दिया यही पे जीवन मुक्ति के आनंद मुक्त लेकर के द्वितीय अध्याय के अंतिम स्तर में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा ब्राह्मी स्थिति प्राप्त पार्थ नई नाप पे विमूल होती हे पार्थ ये जो है ब्राह्मी स्थिति है ब्राह्मण स्थिति मतलब अपनी असंगता पूर्णता व्यापकता को अनुभव करने से ब्रह्म के भाव में स्थिर होना यही ब्राह्मण स्थिति है जो ये ब्राह्मण एक नई नाप्त ना एक बार इसको प्राप्त कर लेता है कोई व्यक्ति फिर वो मोहित नहीं होता सांसारिक वस्तु से और ये एक अंतिम समय तक तुम्हारे मन में बना ही रहेगा ये फले तो, तो उस व्यापकता के पूर्णता मिल जाए प्राप्त कर जागो आवागमन बंद हो जाएगा इस भगवद गीता में भगवान जी कृष्ण ऐसा इसलिए ही में एक, एक बार जब उत्पन्न नहीं होता फिर क्यों एक बार जब मैं असत हूँ जान तो फिर विद्या कैसे किसी की मदद मांग सकता है विद्या कैसे वो तो अपने आप ही रहेगा है फल देने में समर्थ है तस्मा विद्या असहायिका विद्या फल देने में किसी का मदद मदद नहीं नहीं मांगता अपने आप ही पूर्ण करता करता विद्या के के दरवाजे तक पहुंचने लिए कर्म की चतुर्थ पद में लगातार दो अधिकरण आया हुआ है विद्या किसी की सहाय के बिना ही मुक्ति देता है परंतु विद्या के प्राप्ति के लिए हमको जो है कि कर्म को निष्काम भाव से करने शांति करण शुद्ध होने पर तब जाके हम आत्मनिष्ठा आत्म, आत्म संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न होती है इस प्रकार से संपूर्ण वेद भाग की उपयोगी तो भगवान शंकराचार्य दिखाए परंतु क्रोवादियों ने उपनिषद भाग को केवल मतस्तुति मान कार्ता की स्तुति के लिए प्रयोग है ऐसा मानते है यदि एक बार ये बोध हो पिछले बार बार ये विचार करने पर वो सत्य वस्तु है परमर्थिक सत्व अपने आप अभिव्यक्त होकर के बोध में आ जाता है इसी को समझाने के लिए देखिए आगे बोलते हैं बोल रहे अत्युक्त न्यास श्रुता तम शांति बाजिना अत्युक्त न्यास श्रुता तही कर्मभ्य मान शांति भाव इतिभाजिम उपनिषद में जो है पे बोलते हैं बस कर्म के द्वारा तुम यहाँ तक जा सकते हो पद तक प्राप्त कर सकते हो नैश एक्श कर्मेभ्य मान शांति शारीरिक कर्म हो अथवा उसके साथ मानसिक कर्म तो उपासना मिल करके बाद बस इस ब्रह्म लोक तक ही तुम जा सकते हो अमृत तस्ती विद्य वित्त के तरह अमृतत्व की आशा तो नहीं है वित्त से कर्म कर्म से अच्छा मतलब अमृतत्व प्राप्त करूंगा तो नहीं हो सकता है ये जस्मात्मु अग्निष्टो मुदितुक्त तथा इधम अभिधीय अमृतत्म सुतम जस्मात्ज कर्म मुखु अग्निष्टो मुवद एकदम अभिधि पूर्वबादी ने जो बोला था कि अग्निष्टम जैसे एक जाग होता है वो जाग अपने फल देने के लिए कई सहकारी चीज को मांगता है कोई भी जाग अपने फल के लिए उसको संपादन करने के लिए कई सहकारी वस्तु को मांगता है इस पूर्णिमा जग अनुजात प्रयास को मन अग्निहोत्र जो है साथ सोचो साथ तो अतिथि पूजन अतिथि जग देव यह सबको करना पड़ता है परंतु ज्ञान इसका भिन्न है व्यतिरिक है यहाँ पे वैतिरिक अमृततम सुतम जसमात क्योंकि केवल ज्ञान से मार्ग भी नहीं है अमृतत्तम श्रुतम जसमात् कर्म मुख्य इसलिए मुक्ति चाहने वाले साधक को तो कर्म के प्रति आसक्ति छोड़ जाना चाहिए अग्निष्ट मत उत्तम वो आपने बोला था कि नहीं नहीं देखो की अनेक के माध्यम से शा, के अनेकों सहायता माध्यम से वो जो है फल देता। कहा था तथ्य थे उसके उत्तर में हम कहते आगे बोले वहां पे इसके उस प्रश्न के उत्तर में हम तुम्हारा देते हैं कर्म तो अनेक साधन के द्वारा बनता है करता कर्म अनेक से संपादन और ज्ञान तो है समस्त करके इस इसी बल को को साधन बाल्य न पांडित ये नत्म संबंधित ज्ञान को जान करके ना ये आत्मा की बल से ही जो जीना चाहिए इसको करके ये प्राप्त करूंगा ये होना चाहिए होगा उस बल से जीने की वो बल नहीं है हमारा हमारा बल तो आत्म बल है ईश्वर बल है भगवान सब कुछ देख भगवान सब कुछ करते हैं बस भगवान की चिंतन भिन्न और कोई काम हमारा नहीं है कोई शास्त्रीय कर्म कहीं जाना कोई पूजा करना कोई पता नहीं है वो जो है साधु साधन बल अलग होता है और आत्मबल अलग होता है परंतु ये गर्व नहीं आत्म बल मतलब ये नहीं की बल वो नहीं बोला जाता, रहा आत्मनिष्ठ जमीन बल होते ईश्वर ही हमारा साथ कुछ भरण पोषण करने वाला देखने वाला है ये बल जो है शास्त्रीय जो बल है कि साधन करके ये प्राप्त तो करूंगा वो प्राप्त तो करूंगा उस बल से अधिक बलवान है और ये बल एक, बार, एक बार, बार में आ जाता है तब फिर और किसी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है बस ज्ञान तो तो तो हो ही हो जाता, जाता है उसमें इसलिए अमृतत्व को चाहने वाले व्यक्ति को कर्म को त्याग करके अपने स्वरूप चिंतन में मन को लगाना चाहिए और अग्निष्ट जैसा आपने बोला था वो ले कोई जाग कोई फल देने के लिए उनकी सहकारी के रूप में अनेक आवश्यकता होती है इसी प्रकार आत्मा ज्ञान भी अपने फल देने के लिए सहकारी के रूप में कुछ कर्म के नित्य कर्म की आवश्यकता रखेगा ऐसा जो आपने शंका दिए थे उसको उत्तर में आगे बोल रहे हैं देखिए आगे बोलते हैं कि नैका का नई फल फलन चर्म दृष्टांतो विषमो तो दृष्टि तो विद्या तद विपरीता तो तो का, एक कारक एकक्राद्ध नहीं होता है कौन कर्म एक कारक एक कारक शादत्व आपको जो न फल फल जो कर्म किया उससे फल होगा वो भी में कालांतर में होता है विद्या जो है अनेक कारक शाद नहीं है बस केवल विचार एकमात्र शाद्ध है मन के अंदर अनेक कारक मतलब कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान ये सब कुछ नहीं है विद्या इसलिए विद्या तद विपरीत इससे विपरीत है इसलिए आते दृष्टान्त विषमोहे इसीलिए जो आपने दृष्टांत दिया था क्या जैसे जाग अपने फल देने के लिए आपका कई सहकारी जाग को मांगता है हमारे आवश्यकता होते है, इस प्रकार भी अपने फल देने के लिए नित्य कर्म की मदद मांगेगा ये दृष्टान्त दृष्टांत ठीक नहीं बैठ रहा है क्योंकि कर्म को संपादन करने के लिए कई कारक चाहिए करता कर्म करण संप्रदान अपादान कर्म करने के लिए सब चाहिए अधिकरण परंतु ज्ञान के लिए सब अधिकरण छूट जाता है कुछ नहीं इसलिए और ज्ञान का फल यही और और और अब ज्ञान और ज्ञान कर्म का का फल फल तब मतलब में में होता है और कर्म का फल होता है ज्ञान का फल तो यही पे मिल जाता है यही पे समझ में आता है इसलिए इन दोनों का समुच्चय होना संभव नहीं है और एक कारक सा फलानी फल क्योंकि एक कारक के द्वारा नहीं होता होता है है और फल भी है लोकांतर में कालांतर में प्राप्त कर्म इसीलिए विद्या तो तद विपरीत विद्या अनेक कारक श्राद्ध नहीं है क्रिया होगा तो कारक श्राद्ध होगा और क्रिया का निषेध केवल विचार ही एकमात्र श्रद्ध है और ज्ञान जो उत्पन्न होता है वो जो है वो या, मतलब इंद्रिया जनित ज्ञान नहीं है मन से उत्पन्न होता है अपना की अभी बैक जो, आपको चार प्रकार के फल मिलता तो ये नहीं है नित्य प्रकार फल होता है तो अनित्व भी होता मुक्ति नित्य इसलिए विद्या कर्म के विपरीत है ज्ञान से विपरीत किया विपरीत है कि कर्म जो है क्रिया साध है और करती तंत्र है और विद्या जो है क्रियाशा नहीं है वो जो है पुरुष तंत्र नहीं है वो वस्तु विषय तंत्र वस्तु तंत्र है इसलिए विद्या दृष्टान्त विषमो भवित इसलिए जो दृष्टांत आपने दिया था वो विषम दृष्टांत है ये दृष्टांत नहीं है यथा दृष्टान्त नहीं है तो कर्म अपने फल देने के लिए सहाकारी अंतर को मानते हैं क्योंकि कुछ ये बोलते हैं। वो करते। के साथ मिल करके थोड़ा कर्म करेंगे परंतु यहाँ पे विद्या शब्द का तो ज्ञान है वहाँ पे विद्या शब्द का तो उपासना है यदि कर्म करते समय थोड़ा उपासना कर लेंगे तो कर्म का फल और पुष्ट तो और अच्छा हो जाएगा परंतु ज्ञान यहाँ पे किसी सहकारी साधन को नहीं मान ये तो तो में एक नहीं होने के कारण ये जो तुमने बोले थे कि अग्नि होता है मदद से फिर पूर्ण फल को देता यास करेंगे तब फल देगा यहां पे ऐसा नहीं है एक बार आत्मविद्या उत्पन्न हुई तो वो विद्या हमेशा रहता है और विद्या अकेला ही मुक्ति रूपी फल प्रदान करने में सामर्थ्य होने के कारण किसी कर्म का नित्य अंतिम अन्त, में नित्य कर्म को लेकर के बोल रहे थे बोलो कि देखो अन्य कर्म का फल तो सुनाई देते सूत्र में नित्य कर्म का कोई फल नहीं है इसलिए नित्य कर्म का फल मुक्ति है तो भगवान भास्कर बोलते तुम्हारे तो गुरुजी ने कहा यदि शास्त्र ने किसी कर्म को विधान किया और उसका फल कथन नहीं है तो उसका फल स्वर्ग ही है इतने का फल फल आप नहीं है तो स्वर्ग ही होगा तो तो तो नहीं मानते हम तो जीवन मुक्ति से असंग व्यापकता के साथ मिल के एक हो जाना ये मुक्ति मानते हैं स्वर्गलोक जाना ब्रह्म लोक जाना ये मुक्ति जो है परिच्छि मुक्ति है परंतु व्यापकता के साथ पूर्णता के साथ एक हो जाना तो वो जो है वो जीवन मुक्ति से विधेयक पूर्ण मुक्ति है इसलिए उस मुक्ति को चाहने वाले व्यक्ति के लिए कर्म को त्याग कर देना मतलब शरीर को रख करके मैं इस कर्म कर अधिकारी इस अभिमान को त्याग करके इसका मतलब ये नहीं की खाना पीना बंद करके बस उपवास्तु में ये नहीं बोला शास्त्र जिसके द्वारा हाँ फिर खाने के पीछे दौड़ना भी नहीं है क्योंकि संसार में ऐसे लोग होते हैं कुछ लोग केवल शरीर और के बना बना शरीर जाता निमित्त जो है उसके लिए कर्म करने से पाप नहीं लगता कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं और कुछ खाने के लिए जीते है ऐसा नहीं इसलिए दोनों में हमारे इसमें नहीं है कि शरीर जो है बस भगवान के पास जितना है शरीर में नहीं वो अपना कर्म से जैसे चलेगा चलेगा अमृत तो आत्मनिष्ट होकर भगवत चिंतन में मन को लगाना है उससे जो है और ये चिंता अंतिम समय तक रहता है एक बार आप शुरू करेंगे भूलेंगे नहीं आप भगवत कृपा से वो भगवान उसको बना के रखते हैं फलत तो अंतिम समय तक इस आत्म चिंता आत्मा की भावना ईश्वर भावना आते हैं तो फिर भगवान को प्राप्त करते संचार बंधन से मुक्त हो जाते हैं तो परंतु तो तो ये बोलते हैं कि अरे भाई तुमको नहीं मत पता की नित्य कर्म नहीं करने से प्रत्यवाय लगता है तो फिर पाप लगेगा उनको अब मुक्ति कहा से होगा वो पापी बन जाएगा ऐसा शंका होने पर भगवान भाष्य गर्व होता है प्रत्यवाये अहंकार फल अर्थित नात्म भेदिना प्रत्यवायस्तु तस्व जस् अहंकार अहंकार फलार्थित्व विद्यते हाँ प्रत्य व्य तो लगता है हम अश्वरकार अच्छा नहीं करता किसको लगता है जो आपने को करता मानता है मैं ब्राह्मण हूँ मेरे को ये काम करना चाहिए तो तो नहीं करना है परन्तु तो आत्मज्ञान हुआ आप, मैं असंग व्यापक पूर्ण हूँ इस प्रकार जानने वाले व्यक्ति को कोई प्रत्यवय नहीं लगता भगवान तो स्वयं अपने बोलता नेहा विक्रम ना सस्ती प्रत्यवाय न धर्म महतो महत्व थोड़ा सा भी आप अन्य धर्म को छोड़ करके अथवा मंदिर आदि पूजा आदि को छोड़ के करके, बैठ सकते हैं तो आपको पाप नहीं लगता वो इसलिए बोलते हैं कि प्रत्यवाय तू तस्व प्रत्यू उसका होता है जस जस अहंकार जो अहंकार पूर्वक में ये हूँ इस प्रकार से जो भावना रखते हैं उनके लिए तो प्रत्यभ हूँ जरूर मैं धार्मिक हूं मैं धर्म आचरण वो व्यक्ति यदि धर्माचरण ना करे उसके प्रत्यो प्रत्येक मतलब अपने नजर में ब्राह्मण अहंकार और फलार्थित्य विद्य थे अहंकार और फल ये, ये दोनों चाहते हैं ना कि उसमें ये रहता है मतलब प्रत्यभ दुष्ट लगता है न आत्मवेदी न जो आत्मा को जानने की इच्छा करते हैं उनको उनको नहीं नहीं लगता, उनको नहीं लगता, आप धर्मम शब्द को बोलने का अर्थ लिखते धर्मांत अनुतम ये धर्म का बाहर वस्तु तो नहीं है ये धर्म के धर्म के सबसे पराकष्ट है अनेक धर्म आचरण के फलस्वरूप मन बुद्धि शुद्ध होने पर उस धर्म की पराकृष्ट है कि बस अपने स्वरूप को जानने की इच्छा होती है बहु नाम जन्म नाम उत्पन्न होता है इसीलिए प्रत्यवय की बात नहीं है और हमें शास्त्र में ये दिखाई दिया कि जो है कर्म करने से जो फल होता है परंतु केवल यदि कर्म संबंधित चिंता भगवान चिंता करने से उसका फल अधिक होता है इसलिए है क्योंकि नहीं है, नहीं तो परंतु लोग न, और लोग ना जो है कर्म से अविद्याम अंतरे वर्तमान वयम धीरा पंडित मन माना दंद्रम्य माना परियंत्री मोड़ा अंधे नहीं वन माना जो मुंडो कुछ के अविद्या के अंदर विद्यमान ने तभी वयम धीरा पंडित मन नमन हमने जो समझा वही ठीक है हम पंडित है हम शास्त्र ने बोला मेरे को करने के लिए मेरे को करने जिंदगी भर करना है पर माना, -बार अनेक कर्म की पीड़ित होते भी। वो लोग संसार में आपने बार बार परिभ्रमण कुछ गोति को प्राप्त परियंथी मोरा वो अविवे की व्यक्ति संसार में भ्रमण करते रहिए और वो लोग जिसको पद दिखाते हैं वो क्या अंधे नहीं बनी अमान जाता अंधा एक अंधा दूसरे अंधे को पथ दिखा करके ले जा रहा है होगा क्या दोनों ही गड्ढे में गिरता है ऐसा ही श्लोक है इसलिए मन तो तो तो में डर रहता है यदि मैं धर्म आचरण नहीं करूंगा मंदिर नहीं जाऊँगा ये नहीं करूंगा तो हमारा पाप लगेगा तब बोलते हैं नहीं ये प्रत्यय है तो उसको लगेगा जिसका अहंकार बैठा हुआ कि मैं ये आ, ठीक तब तो जब तुम मनुष्य हो ब्राह्मण हो सन्यास तब तुम्हारे लिए काम है तब करना पड़ेगा वो और अहंकार कि ये है, ये अहंकार में फल आत्मेदी न जो आत्मा को जानते हैं आत्मा को जानने की इच्छा रखते हैं उनके लिए प्रत्यम है नहीं लगता तस्मात अज्ञान हान संसार वि विनिवृत्तये विवृत्ते ब्रह्म विद्याभिधानिषद इसलिए इस अपनी श्रोत के अज्ञान को नाश करने के लिए बंधन से बंधन को के लिए भी ग्यान, ग्यान के उसको करने के लिए उपनिषद शुरू होता है उपनिषद आरब्धनिषद वाक्य ग्रंथ को भगवान भाषण शुरू करते हैं तस्मात अज्ञान हानाया उपनिषद क्या है इस स्वरूप की अज्ञान को नाश करने के लिए दूसरी क्या है संसार विनिवृत्त है संसार बंध संसार चक्र से छूटने के लिए ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या को कहने ना कथन करने के लिए यम उपनिषद ये उपनिषद उपनिषद वाक्यों को उपनिषद में ये शुभष्टमय ज्ञान को अब शुरू किया जाता है कि उपनिषद शब्द मत ज्ञान है ये कैसे बोल रहे तो उपनिषद शब्द कैसे बना उसको लेकर के भगवान भाष बोलते हैं सदे उपनिपूर्वस्पिच उपनिषद भवेद मंदिर गर्भादेर शातना तथा सदे उपनिपूर्वस्पिच उपनिषद भवेद मंदी करण भाव गर्भादेर शातना तथा एक सदी धातु है धातु का तीन अर्थ है गति अवसादेश दोनों तीन अर्थ वहां पर आता है गति अवसादरणेश मतलब तो गति मतलब जिसको प्राप्ति जिसको प्राप्त होने पर संसार में आवागमन बिल्कुल छूट जाता है अथवा आवागमन की जो आवृत्ति है वो कम हो जाता है के माध्यम से, से धातु धातु है उस का उप और ने दो है। और बाद में एक कि प्रत्यय लगा प्रीफिक्स है दो और एक सफिक्स है उपनिषद भव्य उपनिषद शब्द बनता है उससे क्या होता है मंदिर संसार बंधन को कम करने के लिए था था। फिर माता ब्रह्मलोक जाएंगे तो मातृ गर्भ में बहुत अनेक रहना पड़ते। गर्भ से मुक्त भी हो सकता है इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि ब्रह्म विद्या की प्राप्त करने पर एक उपनिषद जो है में ज्ञान को बोलते हैं और उपरिपूर्व पूर्व किय करते उपनिषद शब्द बनता है उपनिषद शब्द क्या है रहस्यमय ज्ञान को प्राप्त करने से या तो संसार बंधन पूर्ण छूट जाएगा अथवा शिथिलता होकर के संसार छूट जाएगा शिथिलता होता है इसको बोलते थे शास्त्र आधार पर वेदांत तो पठन पठन करने वालों को तो दंड के रूप में ब्रह्म लोग मिल ही जाएगा दंड के रूप में जब यहाँ से मुक्त होकर के जीवन मुक्ति का आनंद ले सकते थे नहीं कर पाया तो दंड तो के रूप में मतलब पनिशमेंट आपको वेदांति को तो ये जो पठन पठन वेदांत सवन और पठन पठन के फल स्वरूप ब्रह्म लोक नैष्ठिक ब्रह्मचारी के पद भी ब्रह्म लोक जाते हैं गुरुकुल में आप यदि कब तक रहेंगे ब्रह्म लोक में ब्रह्मलोक में यदि जा करके वहां पे ज्ञान निष्ठ होकर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं ब्रह्म जिसे सुन करके छाया तो ब्रह्मलोक वहां तो से मुक्त हो जाएगा और यदि वहां पे मुक्ति की उत्साह उनका नहीं है तो ब्रह्मलोक लोक असुभ भोग करके इस मनु के काल में नहीं आएंगे अगला मनु के काल में फिर वापस आएंगे चाहे नष्टि हो चाहे उपादह अगर मुक्त तो होना है तो वहां पे बैठना पड़ेगा वहां पे बैठ करके फिर वहां से जो है ब्रह्मा के काल समाप्त होने पर फिर प्रथम खंड में क्या विषय वस्तु भगवान वस्तु पर कहना चाहते हैं और इसका लाभ क्या है अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध यहाँ पे कथन कर दिया इसका अधिकारी कौन होगा इसका विषय क्या है इसका प्रयोजन क्या है और इस ग्रंथ का संबंध क्या है यहाँ पे कथन करके दिखा दिया कि इस ग्रंथ में उस आत्म प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध है यहाँ पे आत्मविथा के बारे में कथन किया जा रहा है जिससे संसार बंधन की संपूर्ण अवसाद अथवा शिथिल हो जाता है इस प्रकार से पहला भाग पूरा हो जाता है देखते हैं धीरे धीरे दूसरा भाग में क्या बोलते हैं एक एक करके आएगा अब निशे सिखाएंगे निश्चित कैसे करना पड़ता है क्या मैं हूँ क्या मैं नहीं ठीक है अब जो है इसको रखते हैं अब तो अब काल की महिमा को बोल रहे हैं अभी इंदारा काल की क्या का महिमा काल जो है सबको खा लेता है परंतु तो हरे काल का एक काल होता है इस काल का भी काल है वो है आत्मज्ञान भगवान इसलिए इस हरेक चीज जो काल के ग्रास में आते हैं उस काल को यदि आप करना चाहते हैं तो आत्मविद्ता दिद कोई रास्ता नहीं है 41 को पढ़ ना सारम्य नगरी महानी लक्षण आदित्य आदित्य के माध्यम बना कर दिन रात होता रहे उसी के द्वारा मनुष्य के जीवन सै हो जाता है आदित्य गहर जीवित आदित्य की दिन रात के माध्यम से कि होता है मनुष्य के जीवन व्यापारी बहु कार्यभार गुरु भी कालो पिता है संसारिक कार्यभार की जिम्मेदारी हम अपने सर के ऊपर इतना ले लिया कि अब बुढ़ा हो गए वो भी मन मानना नहीं चाहता काम छोड़ना नहीं चाहता मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा फल तो क्या है दृष्टवा जन्म जरा विपत्न मरणम त्रास पद्धति आंख के सामने दिखाई दे रहा है हर व्यक्ति हमारे मित्र हमारे पुत्र देखते हैं हमको लगता है लग प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कम से कम साल में एक एक मृत्यु की घटना तो आंख के सामने दिखाई देता ही होगा इतना मृत्यु की घटना दिखाई देने पर भी त्रास पद्धत है फिर भी मन में अपना डर नहीं है मेरा समय भी आने वाला है आप कम से कम जो है मैं इससे मुक्त भगवान की चिंतन कर लू परंतु होता नहीं है प्रमाद मदिराम, तो जगत। दुख शोक कर रहे हैं जगत जो है ये प्रमाद रूपी एक मदिरा को पान करके मोह मोहात्म के प्रमाद रूपी मदिरा को पान करके उन्मुक्त तो, उन्मत्त तो होकर के जागतिक वस्तु के पीछे हम दौरे जा रहे हैं भगवान के प्रति मन नहीं लगा प्रमाद है ये काली जो है काल जो है दीननाथ के माध्यम से आदित्य के माध्यम से हमको निराश करते हैं हम समझ रहे हैं देख रहे हैं फिर ये माया की अद्भुत महिमा है यहाँ से बाहर आने के लिए तीव्र इच्छा नहीं होता मन में यही सबसे बड़ी जो है आश्चर्य जैसा है यही सबसे बड़ी आश्चर्य है जैसा सूर्य के माध्यम से हम दिन रात के माध्यम हम से हमारे आयु क्षय होता है मतलब तो क्या हो गया कि ये इसके पहले बोल कर गया एक छिद्र युक्त तो पात्र में पानी भर के रखा हुआ वहां से निरंतर पानी बहता जा रहा है इसी प्रकार इस काल रूपी छिद्र युक्त तो पात्र में हम बैठ कर के हमारा निरंतर आयु क्षय होता जा रहा है परंतु हमें जो विवेक उत्पन्न नहीं हो रहा है आगे जिस प्रकार सूर्य के माध्यम से दिन रात होता है उसी प्रकार मतलब चंद्रमा के माध्यम से भी होता है दि, तिथि के माध्यम से भी दिन रात होता है उसका क्षय भी होता है इसलिए बोलता है रात्रि शैव पुनः दिवस मधंतुना तथा निभृत प्रारब्ध त्रिया व्यापारेन पुनरुक्तूत पुनारु, विषय विधेना मुना संसारेण कदरथिता वयमहो मोहात्मा लज्जाहे रात्रिशन सीवस मूद जो धाविन तथा निभृत क्रिया इत्तम मोहात्मा लज्जा मे वही दिन वही रात वही कर्म रोज निरंतर एक ही प्रकार से गतुगतु तो दृष्टि से मन चलता जा रहा है रात्रि सै पुनः शैव दिवस फिर वही रात फिर वही दिन फिर वही व्यवहार उस उसमें मुक्त होकर किसका जान करते भी ये पुरुष उसी दौड़ रहा है निवृत्त प्रारब्ध तत्क्रिया मुझका ये जो हमारा छुपा हुआ जो प्रारब्ब है ना जो हमको इस क्रिया करने में उसको दिख करके उससे अलग आने का इच्छा नहीं होती हम उसके पीछे दौड़ते जाते है उसके पीछे दौड़ते मतलब छुपा हुआ प्रारब्ध तत्व हम, बदल, हम चाहते हैं तभी जाके मनुष्य जीवन में बदलना फिर जीवन की दिशा को बदलना तभी मुक्ति को आगे बढ़ सकते हैं संसार बंधन से परंतु टिक नहीं पाता है इस जानने पर भी हम नहीं कर पा रहे इसके लिए हमें लज्जित होना चाहिए न लज्जा फिर भी हमारा लज्जा भी नहीं होता उसके लिए उस उस के के दौड़ते रहते व्यापार उक्त भूत विषय जो व्यापार हम कल किया था रोज उठो सुबह उठे खाओ फिर जो है दफ्तर जाओ फिर जा करके वहां पे कुछ कप लगा के बना के फिराओ फिर खाओ सो अथा से ही काम करते रहो वहां से बाहर आकर तो के केवल भगवत चिंतन में जीवन जीता ये अपने विजय नहीं कर पाता है फल तो क्या होता है उसी चक्र में घूमते रहते हैं व्यापारी पुनर्उक्त भूत विषय जो कल किया था वही काम आज भी कर रहे हैं जो आज कर वो कल काम ही कल भी करेगा उसी काम को भगवत चिंतन मान लेना इस प्रकार से आज हम लोग घुमी रहे, है। रहे हैं दुर्दशा ग्रस्त होकर के भी मुहात्मा लज्जा में अहो मुहात्मा लज्जा में मुंह के कारण अग्न बस तो हम इससे लज्जित भी नहीं होता बार बार चक्रवत एक ही दिन रात की प्रलय की प्रभाव जो चल रहा है उससे मैं घूम रहे करके फिर जो काज कर तो उसी काम में लग जाते उद्दम, कितना जितना उद्दम के साथ जो काम करते है उसी के पीछे दौड़ते हैं अहो ये जो बार बार बार बार एक ही काम करते विषय के साथ रहना और कर्म में लगा रहना में से मन को परंतु जो तात्कालिक थोड़ा सा आनंद मिलता है उसमें संतुष्ट हो करके वो चैन को तोड़ने के लिए इच्छा नहीं करता ये जो है ये मतलब हमें तो हम अपना पुरुष कार्योग तो अच्छा तो ये ये ये काम को करते हुए हम और गर्वित होता है कि संसार ने मेरा इतना काम किया मैं ये काम किया ठीक है सब काम किया परन्तु तो सब काम जो है ठाकुर जी का कथन है सब काम जीरो के समान है यदि पहले एक एक ना लगा यदि एक लग गया तो वही जीरो वैल्यूएबल हो जाता है दस सौ हजार बन जाते हैं परंतु यदि वो एक नहीं लगा तो जीरो जीरो ही रह जाता है वो एक में मन।, में मन, लगा, की में मन लगा तब संसारिक काम जो जीरो की समान है वो थोड़ा थोड़ा बहुत वैल्यू प्राप्त कर जाता है क्या वैल्यू प्राप्त करता है वही काम हमारा अंत कर हमारा विवेक जागृत होने से फिर उस काम से हमारा अंत करना शुरू निषकाम भाव से करेंगे और कोई अभिसंद रखेंगे तो दिया, दिया हुआ है और इस मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए दिया हुआ भगवत परंतु संसारिक माया ऐसा मोहित मोहमोह माया बना हुआ है उसने ही भगवान नहीं बनाया तो क्या होता है और इस मोहित माया में फंस करके हम उसी के पीछे ही दौड़ते रहते हैं भगवान बोलते हैं भगवदगीता है, दैवी है, माया है। की मत ये, ये जो हमारी दैवी माया है ना, दैवी है। भगवान का दिन है त्रिगुणात्मिक है ये जो मेरी माया दुर्थ है इसको पार करना बहुत कठिन यदि हम इसको सही में पार करना चाहते है तो मामे को जो प्रबंधन थे माया में दम भगवान शरणागति अनिवार्य अनिवार जो है भगवान शरणागति के बिना संसार बंधन से बाहर आना संभव नहीं, इसलिए बार बार बार बार ईश्वर के चिंतन करके जो है इस संसार बंधन से बाहर आने के लिए प्रयास करना चाहिए मनुष्य इसके आगे जो श्लोक जो आ रहा है ना वो जो है धर्म अर्थ काम में इसमें कुछ ऐसा है मैं इसका अधिक व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है सारा चीज संसार के तब तो मैं तो तो ये बोलते हैं ना धर्म काम चार है है ना ना हमने जो है भगवान से भगवान की चिंतन किया कि धर्म अर्जन करने के लिए धर्म आचरण ठीक से किया ना अर्थ कम कर पाया ना काम को उपभोग कर पाया मनुष्य जीवन तो हमारा केवल मात्र माता की कष्ट देने के लिए जो है मनुष्य शरीर प्राप्त किया मैंने इस अभिप्राय से अगला शरीर बोल रहे हैं नीचे पीन नजिता नारी पीन पयोधर गुरु जुगल सप्नेंगित लिंगित केवलम जौवन जौवन वन छेदे कुठारा व्यव न संसार पाटन पटु धर्मपीन धर्म पयो जु। पी न उपाज नारी पी नोधरोजुर्जुगल स्वप्नेता मतुर्कल जौवन छेदे उठारा वयम भगवान तो की पद को चिंतन के लिए ईश्वर के पद को संसार से मुक्त होने के लिए वो भी नहीं किया ठीक है स्वर्ग जो उसके लिए धर्माचरण ठीक से नहीं किया भोग करे वो भी ठीक से नहीं भोग कर पैर शरीर बीमार पड़ जाता है केवल मात्र माता को कष्ट देने के लिए ये शरीर हमने प्राप्त किया ये अभिप्रेत होता है इनाथ हैतम पद विमिश विधिवत संसार विच्छित बंधन को छेद करने के लिए विधिवत परमात्मा की जैसा चिंतन करना चाहिए वो काम भी नहीं किया फिर अथवा ब्रह्मलोक के लिए जो धर्म उपार्जन करना चाहिए वो भी नहीं किया सरगदार दाट अपाट न पटू धर्म वो तो धर्म की हमने जो है सरगदार उन्मुक्त करना सरगदाराट न पटू उसको भी है हमने खोला नहीं क्योंकि हमने धर्म आचरण भी नहीं किया और फिर भोग वो भी नहीं कर पाया तो केवल मात माता को कष्ट देने के लिए हम लोग ने जन्म लिया ऐसा उनका प्रतिभा दमनी बिंदा बिना चिता खरगा कुंभ पीठ दल ने ना कम नीतम जस कांता कोमल पल्लब न चंद्रोदा दीप नृंदा दम विद्याग्रेकुंभ पीठद कांता कोलबाद पीतो न चंद्रोद अहो बोलते हैं कि हमने शास्त्र शास्त्र पर के चिंतन करके हमारी को खंडन इस प्रकार भी उपार्जन नहीं कर पाया और फिर जो है कि करीकुंभ कुंभ पीठ दलने मतलब तो हाथी को काटने लायक जो हमारा नीति उसको भी हमने अच्छी तरह से तो शिक्षा हमने नहीं प्राप्त कर पाया माथा काटने के लिए जो अशी चाहिए उस प्रकार जो आचर प्रचल कीर्ति भगवान को प्राप्त करके की कर कर इसलिए हमारा जौवन जो है जो केवल मात्र खाली घर खार में एक दीया जला के रख देना जैसे बिस्फल जाता कोई कारो नहीं करे इसी प्रकार हमारे जीवन भी जो है निष्फल बीत गया कोई ना ऐसा काम किया जिससे जीवन जी रहे खाया पिया और मर के चला गया फिर आया पिर खाया पिर, पिर फिर खाया पिया मर के चला गया बस तो तो यही दुख प्रकाश कर है इस प्रकार शुन्य घर में दिया जला के रख दिया वो किसी का काम नहीं है बर्बादी किया इसी प्रकार हमारे भी जो वन अवस्था में भी ऐसा ही बीत गया न धर्म प्राप्ति के प्रयास किया ना अर्थ प्राप्ति के प्रयास ठीक से कर पाया ना काम को वो कर पाया तारून ऐसे ही बीत गया इस प्रकार से आक्षेप कर रहे हैं कि काल की महिमा से सब कुछ अपने आप जा रहा है तब तो हमारी दृष्टि जो है नहीं खुल रहे अथवा हम उधर उतना दृष्टि नहीं घूमा पा रहे प्रलब्ध इतना बलवान है हम बार बार चौरबित चौबन की तरह वहीं पे घूम रहे उसी को कर रहे उसी को कर रहे उससे बाहर आकर के भगवान के चिंतन में आप बोलेंगे भगवान चिंतन में भी तो एक ही चीज करना पड़ेगा हाँ भाई एक ही चीज तो करना पड़ेगा तो वहां भी तो परंतु पे क्या होगा कि इससे इस चरण से, से बाहर आने के लिए यहाँ पे क्या है उसको करने के लिए प्रयास बस यही दोनों पहनना होगा कि दोबारा और इस संसार बंधन में आना नहीं पड़ेगा भगवत की पास क्योंकि भगवान बोलते हैं जब तक तक दिशा नहीं है तब बंधन से मुक्त होना इसलिए इस काल की महिमा को इसल का भी काल है कि नहीं बोला काल का भी काल है एकमात्र काल का भी काल, भगवान है इसलिए भगवान के प्राप्त किए बिना इस काल की बाहर हम लोग नहीं आ सकता इसलिए काल को भी काल की ग्रस्त में जाने के लिए भगवत चिंतनी ही एकमात्र उपाय आत्मचिंतन भगवान चिंतन संसार में जितना बचा हुआ है चिंता को छोड़ कर अधिक अधिक जीवन कुछ आगे बढ़ के रहेगा आज यदि भगवत के पास आत्मज्ञान हो गया तो से मुक्त हो जाएंगे ठीक है आज यही तक रखते हैं पूर्णाथ पूर्णी का एक ठीक है पूर्णिमा द्वितीय पंचमी षष्ठी सप्तमी पूर्णिमा तारीख कल के कड़ी पड़े की जिज्ञेस अच्छा ठीक कालकी क्लास हॉबी तो था ना काल के बाद काल के बिकल वाले ऑस्ट्र काल के बिकली के ऑस्ट्री मिलेगी जाते ताई हॉबी काल के बिकली बिश्नोई देखते थे छुट्टी किसे काल के के दे नहीं हाँ काल के ठीक है छुट्टी आसुले की छुट्टी नॉनी एक्टु नीचे जाते हैं काल के ठीक है हम्म तो मैंने काल के ऑस्ट्र हाँ, कल के बा, बंद शिवरात्रि हम्म आज तारीख तो जो है ना कल जो अष्टमी है शाम को कल शाम को अष्टमी दिखाई दे रहा है तो इसीलिए कल पाठ बंद रखते हैं फिर परसों से फिर इक्कीस तारीख को करेंगे इक्कीस तारीख करके छब्बीस तारीख सुबह तक ठीक है हमारे तो सुबह ही वो कल पाठ अवकाश होगा कल अवकाश होगा ठीक है